जय श्री हरि आप देख रहे हैं धर्मचक्र और मैं हूं वैभव शर्मा आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे व्रत के बारे में जिस व्रत को कर लेने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है जी यहां इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आष्टमिल मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होत इस एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान पद्मनाभ अर्थात भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन कत, तपस्या द्वारा फल को प्राप्त करते हैं वही फल बिना किसी तपस्या किए इस एकादशी के दिन शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है उनकी पूजा आराधना करने से प्राप्त होता है और मनुष्य को यमलोक के दुखों को नह दस पितरों को, दस पीढ़ी के पितरों को विष्णु लोक को लेकर के जाती है। तो यह समझ लीजिए कि कितना बड़ा महात्म है इस एक एकादशी के व्रत का। तो आइए जानते हैं इस एकादशी के व्रत के पीछे क्या धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क जब उसका अंत समय आया, तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर के याचना करने लगा। उसने कहा कि हे hey, रिचिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसका नम्र निवेदन सुनकर के मह उस बहेलिए ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और उसके फलस्वरूप अपने सारे पापों से मुक्ति पा करके वह भगवान श्री विष्णु के धाम को गया। ये तो रही इस व्रत की कथा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस विधि के अनुसार आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस पवित्र एकादशी का व्रत नियम पालन जो है, वह द एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र करके भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर विराजित प्रतिमा को सामने उन अपने रख करके आप स्थापित कर लें और उसके समक्ष करके व्रत का संकल्प लें इस दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए उपवास में अन्नग्रहण न करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और यदि संभव ना हो पाए तो कम से कम एक समय फलहार आप कर सकते हैं मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा नहीं देता तो आप एक समय फलहार करके इस व्रत को रख सकते हैं इसके बाद भगवान पद्मनाथ की पूजा विधिविधान से करनी चाहिए यदि आ भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती यानी जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वह अपने और परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर यानि अंगों पर उस पंचामृत को छिड़के और पंचामृत का पान करे इसके बाद भगवान विष्णु को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना जाप करना या सतनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा लाभ देती है रात्रि काल में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए रात्रि जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में जो